लक्षणम् लिंगणे अन्वय यहां अमेय्वाधेयक व्यातिर्ना सर्व प्रमेयद अनवय मात्र व्याप्ति होता है जिसका मात्र का मतलब व्यतिरिक नहीं होना इसलिए मात्र के व्याप्ति ही हो और व्यतिरिक व्याप्ति ना हो ऐसा हेतु का नाम यदिपि साध्य को भी उन्होंने केवल अनवय रख दिया उत्तरवर्ती ग्रंथों में तो यहां तक बोल दिया केवल अनु साध्य जिसका भले हेतु देखने में शादी हो एन साध्य भी केवल अनु हो जाए ना तभी अधिक्रहण घटाना नहीं है तो साध्या भाव का साध्याण दिखाना पड़ेगा तो भाव मिलेगा? तो भाव मिलेगा ना मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा इसे केवलान्वयी साध्य हो तो हेतु आप द्रवित्व रखेंगे तो भी वो द्रवित्व हो जाएगा केवलान्वयी हेतु तो कहा दिया जाएगा केवलान्वयी है साध्य जिसका ऐसा हेतु तो भी भले कोई भी हेतु तो भी केवलान्वयी भी कह दिया जाता है देखो तो उत्तरवर्ती ग्रंथ वाक्यों का बड़ा लंबा चौड़ा विचार है इसलिए आप लोगों की सरलता के लिए यहाँ पर क्या कर दिया साधी केवलान्वयी हेतु भी, हे तो भी केवलान्वी यथा दृष्टान अनुमान देरे दे रहे देखिए केवलान्वयी अनुमान घटो अभिधेय पर घट क्या है अभिधेय है अभिधान योग्य वर्णन करने योग्य है कथन करने योग्य है वाच्य प्रमेयत्मे प्रमेयवाद प्रमेय प्रमा का विषय ज्ञान का विषय होने से अभिधे मने कथन करने योग्य प्रमेय मे ज्ञान के योग्य ज्ञा, प्रमेयवाद ज्ञान विषयत्वा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान आप कर लेते हो चाहे प्रत्यक्ष का ज्ञान हो जाता है क्या अनुमिति के साथ ज्ञान कर लेते हो चाहे उपमिति से कुछ पदार्थों में ज्ञान होगा और किसी से भी ना हो तो कम से कम शब्द से तो हो ही जाए शाब्द ज्ञान शास्त्रों से पुराणों से वेदों से स्मृतियों से है ना आगम प्रमाण का शब्द प्रमाण ज्ञान तो होता ही अत्र प्रमेत्व इस अनुमान में जो प्रमेत्व हेतु है और अभिनित्व साध्य है इन दोनों को लेकर व्यतिरिक व्याप्त ना व्यतिरिक व्याप्त नहीं बन सकती अर्थात इसका विपक्ष होता नहीं, नहीं पक्षा पक्षा है व्यति होने का मतलब क्या विपक्ष का होना पक्ष है सपक्ष है यत्र प्रमेयत्म तर तथा तो बन सकता है है ना जहां जहां प्रमेत्व है वहां वहां अभिधेव है जैसे पट सपक्ष मिल जा रहा निश्चित साध्य वाला स्थान लेकिन यत्र नास्थी नास्ति, तत्र अपनी नास्थी ऐसा कोई स्थान आपको मिलेगा नहीं जहां अभिधेव ना हो और प्रमे भी ना हो इस प्रकार का कोई दृष्टांत स्थल नहीं है अतविपक्ष नहीं पक्ष सपक्ष मात्र वृत्व केवल ऐसे भी इसलिए सरल लक्षण कर दिया गया है सर्वस्यापी क्यों स्वयं करे क्यों इतर व्याप्त नहीं हो सकता क्योंकि सर्वस्यापि सर्वस्यापी छ, अभिधे संसार का सगल पदार्थ जिसको हम लोग ने किसने कितने भागों में बांटा है संसार भर के पदार्थों को सात भागों में बांटा द्रव्य गुण कर्म सामान इस सातों के साथ इस अतिरिक्त कोई आठवा नहीं किसे करने की चेष्टा करा आपने उसको खंडन कर दिया शक्ति नाम सिद्ध करना चाहता तभी मान सको उसको आप लोगों ने खंडन कर दिया है ना इसे संसार भर में जितने भी आप देख रहे हो आनंदानंद वस्तु इन सकल वस्तुओं को वस्तु। आपने सात भाव विभक्त कर लिया तत्व ज्ञान के लिए तत्व ज्ञान अधिक प्राप्ति तत्त्वज्ञान का प्राप्ति प्राप्ति से ही निश्लेष मैंने मोक्ष की प्राप्ति होती है न्याय सिद्धांत को तत्व तो में क्या कर दिया सात न्याय में तो सोलह करें सोलह और मैंने पहले बता चुका हूं न्याय और वैशिष्टिका मिश्रण है तो उसको सात और संकोच कर दिया सात पदार्थ से सकल संसार का ज्ञान हो जाएगा ज्ञान से मौच हो जाए सर्वस्या कुछ कुछ और है। वाद, वाद। न्याय बोध निका केवल अन्वी नो लक्षण माह केवल अन्वयी का लक्षण कथन कर रहे हैं अन्वय भी व्यतिरिक्क व्याप्ती शून्य अनवय व्याप्ति मतव केवल तो, मात्र की व्याख्या कर दिया मात्र शब्द का व्याख्या क्या कर रहे हैं व्यति शून्य अन्वय व्याप्ति मत्व केवल अन्वितम तो। अच्छा इसमें टिप्पण कर कुछ कहने जा रहे हैं तो टिप्पण तो थोड़ा देखिए हेतु साध्य और अवैध रे मात्र पदार्थ घटितम लक्षणार्थम महाव्यतिरिक देखिये हेतु तो साध्य और अव्यतिरेक मात्र पदार्थ घटितम लक्षणार्थम महा हेतु तो और साध इन दोनों का क्या है व्यतिरेक नहीं है अव्यतिरिक्त मन अन्वय मात्र है मातृ पदार्थ इसे मात्र शब्द से, से युक्त लक्षण बना दिया अर्थ तो लक्षण में मात्रे शब्द अधिक दे दिया यह ज्ञापन करने के लिए इनका व्यतिरेक होता नहीं अब उसी को मन विरख लक्षणार्थ महाव्यतिरेक अव्यतिरेक अपि देखो कह रहे ना साध्य मात्रस्य मात्र अव्यतिरिक्वित संभवती आप केवल साध्य को भी यहां बना सकते हो जैसे घटो अभिदे घटत घटो अभिदे घटत्वा घटो तो अभिदे द्रव्य कोई भी चीज रखो तो भी वो तो हेतु क्या हो जाएगा केवलान वही क्यों साध्य केवल साध्य क्यों ना हो क्योंकि साध्य का जब लक्षण घटाओगे व्याप्ति का लक्षण तो साध्य भाव आ ही जाता है उसका अधिकरण हमें देखना पड़ेगा तो अविधता भाव का नहीं मिलेगा तीन मुझे वृद्धि भाव से घटाएंगे आगे लक्षण घटेगा ही नहीं अपने आप जो है साध्य के कारण से हेतु तो क्या हो जाएगा केवलान्व हो जाएगा इसे कहते हैं अपि लक्षणांतरम आह अथवा इति इसीलिए न्याय बुद्ध निकार ने एक दूसरा लक्षण बनाया देखिए अगला प्रश्न दिया केवल अनु साध्यकत्व हेतु तवला तो केवलान्वयी है साध्य जिसका बौरी समाज करनी पड़ेगी कप प्रत्ययवा केवल अनुयी साध्य तत् केवल अनु साध्य ऐसे हेतु को भी हम क्या कहेंगे केवल अनु हेतु कहेंगे जो कुल हेतु केवल अनुवयी नहीं है हेतु केवलान्वय नहीं है उसका अभाव मिल जाएगा लेकिन साध्य केवल उदाहरणं उदाहरण कर क्या रहे हैं उदाहरणं उदाह न्यायांग हेतु तरिक्त साधारण कवलायी शब्दारदंबा न्याय में वाक्य बोला था ना न्याय किसको कहते हैं पांच वाक्यों को उनमें एक अवयव का नाम है हेतु न्याय का एक अंग है हेतु प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उसमें न्याय का अंग जो हेतु है साधारण केवलान्वय शब्दार्थम महा उससे अतिरिक्त साधारण जो केवलान्वय शब्द है उसका अर्थ को भी कथन करने के लिए न्याय बोधनीकार अन्वय इत्यादि शीर्षक अन्वय व्याप्ति मत्व केवल लक्षण कार्य क्या क्या था व्यतिरक व्याप्ती शून्य मन्वय व्याप्ति तो हेतु जरूरी आपको होना पड़ेगा क्या केवल अनुय केवल अनुय होने से काम चलेगा नहीं अन्वय व्याप्ति महत्व जब कहूंगा तो हेतु को केवल अनुय होना जरूरी है और व्यतिरक व्याप्ति शून्य कह दूंगा तो के अनुयो तो भी हेतु कम केवल अनुभवी बना सकते आकाशावा भावा भाव ये भाव प्रतियोगितरता के लिए कह दिया अच्छा आगे के लिए कह रहे हैं तो पहले न्याय पढ़ लीजिए तब वो टिप्पण लगेगा न्यायोधनी पढ़िए अथवा जा छोड़े दे पृष्ठ संख्या चौसठ में अथवा तो तो, है साध्य जिस साध्य जिसका उस हेतु को भी केवलान्व हेतु कहेंगे जैसा घटो अभिरेय और द्रवित हेतु को भी केवल कह दिया जाता है यदि भी द्रव्य तो भाव अधिग्रहण मिलता है साव अधिग्रहण नहीं मिलेगा इसीलिए एक लक्षण हेतु और व्यति हेतु भले व्यतिरिक है फिर भी हेतु का भय मिल जाता होता केवल अनु कह सकते हैं साध्य से केवल अनुआवा व्यतिरिक व्याप्त अभाव साध्य का केवल अनुयी होने मात्र से व्यतिरिक व्याप्ति मिलेगी नहीं भले हेतु का व्यतिरिक हो एन व्याप्ति में तो केवल हेतु मात्र नहीं है ना साध्य भी तो रहता है व्याप्ति में ये हेतु तत्र तत्र साध्यम केवल व्याप्ति केवल हेतु से घटित नहीं है व्याप्ति में भी एक अवयव है इसलिए एक का अभाव होने मात्र से दूसरे के अभाव न होने पर भी केवल अनु हो सकता है कोई दोष नहीं बनता इसी बात को मन में रहते व्यतिरेक व्याप्त अभाव व्याप्तम केवल अनुलकारोक्तम लक्षण दोष नहीं होता है अत्यंताभाव तो। अत्यंता का आपी का नाम ही केवल जिसके हम अत्यंत भाव ढूंढने जाए लेकिन उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी रूप में ग्रहण न हो सके जैसे अभिनेत तो भाव है अभिनेता भाव को कहीं देखेंगे तभी तो अभिनेत तो उस अभाव का प्रतियोगी हो जैसे दृष्टांत समझ लो पहले घटा भाव है ना प्रसिद्ध घटा भाव। इस जगह पर घटा भाव भूतड़ में तो घटा भाव का अधिकरण भूतड़ है है ना अत घट गया हो गया घटा भाव तो प्रतियोगी हो गया यदि घटाभाव या भूतल में नहीं होता तो क्या घट अभाव का प्रतियोगी बनता नहीं, नहीं बन सकता यानी जब तक घटाभाव को किसी अधिकरण में आप अनुभव नहीं करोगे तब तक घट गट उस घटाभाव का प्रतियोगी नहीं कहा जा सकता इन घटाभाव को हम भूतला आदि में अनुभव कर रहे हैं अतव घट को क्या कहते हैं घटा भाव का प्रतियोगी इसी प्रकार से क्या आपको तो कभी कहीं आकाश के अभाव का अनुभव हुआ आकाश अभाव का अनुभव कहीं भी नहीं होता जहां जाओगे वहीं आकाश में हवा के भाव का अनुभव हो जाए हवा के भाव का अनुभव हो जाए एक ऊंचाई पर चले जाओ हवा नहीं रहता। वो परेशान घुटन हो होती ऑक्सीजन नहीं है? तो अन्य सारे चीजों के भाव देख सकते हैं लेकिन आकाश का भाव नहीं मिलेगा काल का भाव नहीं मिलेगा दिशा का भाव नहीं मिलेगा विशेष को कह भूत काल अब वर्तमान में नहीं है, भविष्य काल वर्तमान में अभाव मिल जाएगा पूर्व दिशा का अभाव पश्चिम दिशा में मिल जाएगा पश्चिम दिशा का अभाव पूर्व में मिल जाएगा लेकिन दिशा सामान्य का अभाव नहीं मिल सकता का सामान्य का अभाव कहीं नहीं अर्थात जितने भी नित्य पदार्थ व्यापक पदार्थ नित्य होता हुआ व्यापक पदार्थ जो होंगे उनका अत्यंत भाव कभी कहीं नहीं मिलेगा अतएव नित्य व्यापक जो पदार्थ होते हैं तो तब कभी अत्यंत अभाव प्रतियोगी नहीं होते अप्रतियोगित तो होते वा रूप न च इति नहीं कैसे आकाशा भाव फिर भी केवलांभी हो जाएगा क्योंकि आकाशा भाव भी कैसा भाव है उसका कभी प्रतियोगी होता नहीं संयोगा भाव भी ऐसा है जहाँ आप संयोग बोल रहे हो वहीं उसी अधिकरण दूसरा अवच्छेद क्या हो जाता है संयोग रहता है इसलिए वास्तव में संयोग भाव का प्रतियोगी सहयोग हो ही नहीं पाता परिच्छेद के बिना आप संयोग भाव को ढूंढ नहीं सकते कि संयोग रहेगा ही सदा ही है आपको कहना पड़ेगा तो देशावच्छेद ना संयोग का भाव तब संयोग प्रतियोगी बनता है केवल संयोग का भाव ढूंढ तो कहा मिलेगा केवल संयोग का भाव, कब संयोग का भाव मिल जाएगा शाखा में है जगह में दूसरी शाखा में नहीं है इन केवल संयोग का भाव ढूंढना चाहे तो आपको कहीं भी आप दिखा नहीं सकते अमुख जगह संयोग का भाव है क्योंकि जहां भी आप जाओगे वहां तो आकाश है काल है दिग्ध है आत्मा है इनका परस्पर संयोग रहेगा तो संयोग का भाव कहां से इसे ढूंढ हो भी कैसा है भाव का का अप्रतियोगी हो जाएगा जाएगा। संयोग उनमें लक्षण चला आप कर रहे थे किसका लक्षण केवलान्वयी लिंग का केवल हेतु का लक्षण कर रहे थे लक्षण चला गया आकाश में संयोग में क्योंकि वे भी अत्यंता भाव का प्रतियोगी नाच्यम स्व विरोधी वृत्तिमत अत्यंत प्रतिगित ही इसका व्याख्या थोड़ा और विस्तार करना पड़ेगा स्विरोधी स्व विरोधी वृत्ति मद अत्यंत विरोधी वृत्ति मत अत्यंता प्रतिगित अर्थ करना पड़ेगा स्व विरोधी जैसे देख आपने एक स्थान दिया था संयोगा भाव और आकाशवास इसमें दोष दे रहे थे आप और कह रहे थे इसका भी कोई प्रतियोगी नहीं बन पाता क्योंकि जो है उनका अभाव कहीं मिलता नहीं है इसको ले लिया आपने श्वास इसका विरोधी कौन है इसका भी अभाव उसका विरोधी कौन हो जाएगा संयोग अभावभाव आकाश अभाव ये दो शब्द हो गया स्वयं उसका विरोधी ये हो गए स्व है संयोगा भाव तो उसका विरोधी कौन होगा स्वयं का भाव उसका भी जो अभाव है उसका विरोधी होगा घट का विरोधी घटा भाव का विरोधी घटा घटाभाव ठीक ये उसी प्रकार से यहां पर भी स्व से संयोगा भाव उसका विरोधी हो गया स्वयं भाव अभाव श्वासन से आकाश अभाव लोग उसका विरोधी हो जाएगा आकाश भावा अभाव लेकिन ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं है एक अलग में रहते हैं ना संयोग क्या भाव का भाव का मतलब क्या संयोग अर्थ हो जाएगा इसका और इसका अर्थ हो तो जाएगा आकाश आकाश आकाश भाव का विरोधी नहीं है संयोग भी संयोग अभाव का विरोधी नहीं बन पाता क्योंकि वृक्ष आदि में दोनों मिल जाएंगे वृक्ष में शाकाव संयोग का अभाव है संयोग है संयोग का अभाव है इसलिए वृक्ष में दोनों मिल रहे हैं वृक्ष में दोनों मिल रहे हैं किसी प्रकार आप दीवार बना दी हैं अभी यहां पे उस दीवार के अंदर आकाश का भाव। है इस लगवा नहीं जा पाते घुस दीवार में दीवार में आकाश नहीं है ना तभी तो, तो जाने का अवकाश नहीं मिल रहा है अवकाश दात्रित्व आकाशतम अवकाश दात्रत्तम आकाशकम अवकाश प्रदान करे आने जाने कुछ काम करने उतने उस तरह आकाश और आने जाने का अवकाश नहीं रह गया इसमें दीवार में क्या है आकाश के अभाव का भाव है ना आकाश का भाव है दीवार में आकाश का भाव है और यहाँ क्या है आकाश या भाव का भाव है और दीवार है कहां आकाश में ही है है ना इसलिए आकाश और आकाश भाव का कहीं विरोध है नहीं मिल रहा विरोध हम शब्दों से विरोधी तत्व बता सकते हैं लेकिन विरोध कहीं मिलेगा नहीं वे आपस में विरोधी होते ही नहीं जहां आकाश है वहां आकाश का अभाव भी रह जाएगा कि जिसको आप आकाश अभाव से देख रहे हो वो आकाश में ही रह रहा है कह रहा है वो आकाश में रहता है और जिस संयोग का भाव को आप देख रहे हैं वो जहां संयोग रहता है वहीं पर वो भी बैठा हुआ है एक ही वृक्ष में संयोग भी है संयोग का भाव भी अतएव इनको आप अत्यंत अप्रतियोगी वस्तु ले नहीं सकते सत्वा। में दोनों ही विद्यमान रहते हैं संयोग भी है संयोग अभाव भी है। आकाश भी है आकाश अभाव भी एक साथ रह जाते हैं अतव स्व विरोधी वृत्तिमत्व कहीं नहीं मिलेगा इनका, इनका इनको आप किसी अधिकारण में ढूंढोगे ना कोई ऐसा अधिकारण नहीं मिलेगा अत्यंता प्रतियोगी अत्यंता अप्रतियोगी रूप में विद्यमान स्वतंत्र रूप विद्यमान वस्तु आपको मिलेगा नहीं इनका आकाश का संयोग कि हमेशा एक अधिकंड में दोनों ही रह जाते हैं हमें कैसा मिलना चाहिए स्व विरोधी वृत्तिमत अत्यंता होना चाहिए उसका प्रतियोगी का नाम केवल आंदे स्व का पहले अधिकरण ढूंढो उस अधिकरण में रहने वाला अत्यंताभाव का आप अप्रतियोगिना केवल स्विरोधी प्रतियोगी तो इसमें अति व्याप्त नहीं होगा अभिधे मिल जाएगा अभिधेत्व का विरोधी कौन है वह सबसे स्वससे आप को लेंगे उसका विरोधी कौन हो जाएगा अविले अभाव ये दोनों एक अधिकरण में मिलेगा नहीं कभी कि जहां अभिलेप जिस वस्तु में अभिले है इसे लेख इसे अभिलेय है तो इसमें कहीं भी ऐसा हिस्सा नहीं जो अभिलित्व का भाव वाला हो जैसे एक वृक्ष में जहां यहां संयोग है का भाव मिल गया है ना एक जगह संयोग है तो दूसरे समय का भाव मिल गया आकाश में आकाश का भाव भी मिल रहा है लेकिन ऐसा जहां अविधे जिसमें अभिदेत उसी में अभिधे भाव मिलेगा विरोधी, वृत्ति मद अत्यंता भाव सबसे इसलिए क्या ले सकते हैं आप अभी अविधित्व अत्यंता भाव उसका आप प्रती कौन हो गया अविधित्व हो गया क्योंकि अविधित्व भाव का अधिकरण ही नहीं, नहीं मिलेगा अत अभिले भाव का अधिकरण अभाव आदि भाव भी नहीं रह गया अतवे तो सदा अत्यंत भाव का प्रतियोगी रहेगा कहीं भी वो प्रतियोगी नहीं बनता लेकिन आकाश क्या हो रहा है कहीं प्रतियोगी बन रहा है और संयोग क्या हो रहा है कहीं प्रतियोगी बन जा रहा है एक किंचेदेत प्रमेना पच्छेद कहीं अत्यंत अभाव का प्रतियोगी नहीं बनता जो वस्तु स्व और स्व विरोधी एक अधिकरण मिल जाते हो ये निश्चित रूप कहीं मिल गया मूला संयोग है अच्छा संयोग का अभाव है संयोग अभाव का भाव का प्रति संयोग आपको मिल गया कि नहीं एक जगह पर आकाशा भाव का प्रति आकाश का जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है लेकिन अविधित अभाव का एक जगह दिखा करके उसका प्रतियोगि दूसरी जगह दिखा कहीं दिखा सकते हैं समझ में नहीं आया पकड़ में नहीं आ रहा है बात संयोग को आपने को दिखाया वृक्ष मूलावच्छे देना आपने मुझे संयोगा भाव बता दिए और उस संयोगा भाव के प्रतियोगी को आपने मुझे कहा दिखाया शाखावच्छे देना है ना ऐसे आप अभिनेत करके दिखाइए मुझे अभिनेत तो अभाव अबूक जगह है इसलिए उसका प्रतियोगी अमुख जगह है अभी देख तो ऐसे दिखाओ कहीं नहीं दिखा सकते। संयोग में आकाश में घट में पट में अन्य सकल बाजार तो इस प्रकार से दिखा सकते हो स्विरोध अधिकरण दिखा दीजिए और स्व को उसका प्रतियोगी बनाकर अन्य अधिकरण में अनुभव करा सकते हो या नहीं संयोगा भाव को आपने वक् वृक्ष में मूलावत दिया और उसका प्रतियोगी को वृक्ष में शाखावत दिखा दिया लेकिन अविधे भाव को किसी अधिकरण में दिखा सकेंगे क्या जब अविधे भाव को कहीं नहीं दिखा सकते हो उसका प्रतियोगी तो है अमूक जगह पर है वो ऐसा नहीं दिखा पाएंगे इसे स्वृत विरोधी वृत्तिम्यंता भाव का अप्रतिकोण हो गया अभिधेट हो गया ये समझा रहे रही टिप्पण समझ में देखिए आकाश अभाव भाव संयोग अभाव भाव प्रतियोगिव सेवा आकाश अभावा भाव और संयोग भावा भाव प्रतियोगित्व सेवा तयोर विद्यमान क्योंकि उन दोनों क्या प्रतियोगी कहीं ना कहीं विद्यमान उपलब्ध हो जाता है या नहीं जैसे उसको समझा रहे देखो स्व विरोधी थी टिप्पण में बोल रहा हूं तिरसठ पृष्ठ में तिरसठ पृष्ठ है संयोगाव भावो, भावो न संयोगा विरोधी। भाव संयोग अभाव का जो अभाव है अर्थात संयोग वह संयोग का विरोधी नहीं है क्यों वृक्षादो उभयो हो वृक्षादि में क्या है दोनों मिल जाते हैं इसी प्रकार आकाश रूप आकाश अभाव भाव तो, निकाश अवृत्ति पदार्थत् और आकाश के भाव भाव जो आकाश है वो कहीं रहता है क्या आकाश वृत्तिमान पदार्थ तो ही नहीं है आकाश में सभी रहते हैं आकाश का रहता है वेदांत पद में तो रहता है आकाश ब्रह्म में वो बात अलग है आप वेदांत मत लाइए न्याय पढ़ रहे हैं तो न्याय के हिसाब से कहीं नहीं रहता है पूछा ना उन्होंने महिमनी, उपदेश दिया ना संत कुमार कहीं उसका आधार है नहीं वो सबका आधार है वो किसी का आधार नहीं है जो जिस किसी आधार में नहीं रहता वो अपने आप में रह रहा है ऐसे कहने के लिए अपने आप में कैसे रहेगा कोई अपने कंधे पे चढ़ जाएगा क्या कोई अपने कंधे पर तो चढ़ता नहीं दूसरा सर अपने आप में कैसे रहेगा कोई अपने आप में कोई रह नहीं सकता ये तो कहने के लिए होता है कि अपने आप में रह रहा इसका है इसका तात्पर्य है किसी आधार में रहता नहीं कोई आधार नहीं है सब का आधार है उसी प्रकार आकाश के मामले में भी नकाश अवृत्ति पदार्थी तो बात संबंध हमने स्वरूप संबंध इत्यादि आज घटाएंगे देखिए स्विरोधी वृत्ति में अत्यंता सेनयो एक विद्यम तम केवलावृत्त नव्या इसलिए एकगा आकाशवृत्त कैसे है एक जाती संबंधी सर्वत्र विद्यम तमाम विद्यमान न्यायाप्त केवला नव्यायिकों का कहना है पृथ्व संख्या चौसठ में मूल न्याय वापस लौटा हूँ मैं बोल रहा हूँ एक जातीय संबंधे न सर्वत्र विद्यमान एक जातीय संबंध का तो मतलब क्या स्वरूप संबंध से स्वरूप संबंध, संबंध से आकाश सर्वत्र व्यापक है स्वरूप संबंध से आकाश सर्वत्र स्वरूप संबंध से संयोग भी सर्वत्र रहता है अतएव अव्याप्तमिति केवला नव्या ऐसे नव्य इसलिए केवल केवल हो हो गए चाहे हेतु हेतु में आप आप तो तो भी भी भी जाएगा और साध्य सा को तो क्या कहेंगे इसलिए परसों कलिका इस बताया था ना घटो अभिदेह द्रव्यम घटा रहे थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं उसको भी आप ले सकते हैं और घटो प्रमे का तो अत्यंत सरल है क्योंकि दोनों का भाव कहीं भी नहीं मिलेगा शादी का भाव कहीं नहीं मिलेगा हेतु का भाव कहीं नहीं मिलेगा इनमें से किसी एक का भी भाव कहीं ना मिले तो भी उसको केवलान वही कहा जाएगा क्योंकि लक्षण आधे में रुक जाता है व्यापति का आगे बढ़ नहीं सकते हो एक का एक में भी आप क्यों क्यों रखते हैं तो शादी के अवान वही हो हेतु की ओरानवय तो भी हेतु क्या कहा जाएगा केवल ही कहेंगे अच्छा केवल व्यतिरेक लक्षण केवल के व्यतिरकी का क्या लक्षण है प्रश्न मात्र पैंसठवाप्तम केवल व्यतिरेकी व्यतिरेकी कौन कहते हैं इसको व्यतिरक मात्र यहां मात्र सत्य अन्वय व्याप्ति शून्य सती व्यतिरेक व्याप्ति मतम केवल व्यतिरेक तो का व्याप्ति व्याप्ति होता नहीं, किंतु मात्र यदा पृथ्वी विद्यते गंधवत्वादि जलम न जनम तस्मान दृष्टांत नास्ति पृथ्वी मात्र चेयन तथा गिन्नमें प्रति वक्य पृथ्वी कैसी है इतर से भिन्न है पृथ्वी कैसी है इतर से भिन्न है इतर से क्या लेना पड़ेगा आपको जलादि, जलादिवी इतर भिन्ना इतर से लेना है जलादि, आठ द्रव्य और गुणादी पदार्थ कुल चौदह से भिन्न है पृथ्वी जब से भिन्न समझना गुण से भी भिन्न है ना? कर्म से भी भिन्न है सामान्य से भी भिन्न है विशेष से भी भिन्न है अभाव से भी भिन्न कुल चौदह पदार्थों से इतन है इतर शब्द वाक्य है यहां पर इतर शब्द का है अष्ट द्रव्य और षट् पदार्थ तीन सौ क्यों गंध वाली होने से हेतु क्या ले लिया पहला प्रतिज्ञा वाक्य दूसरा वाक्य कौन हुआ गंधवत्वा हेतु वाक्य दृष्टान के प्रयोग कर रहे हैं यह जितने प्यो नीत्य थे देखो वैतृक व्याप्ति बनाना पड़ेगा जो इतर से भिन्न नहीं है ये दिख रहे नर्थात भेद का अभाव है इतर इतना भाव धुमा भाव जिसे बोलते हैं ज्यादा शादी का भाव है नहीं जहाँ हेतु का भाव यदि नित्य नदक गंधवत इसलिए ऐसा कहना पड़ेगा यह इतना तत्र इतर भेदा भाव तत्र यानी गंधवत्व का भाव कहां है इन पूरे चौदह पदार्थों में गंधवत्व का भाव है ना पृथ्वी को छोड़कर चौदह में क्या है गंधवत्व का भाव है आधे वह चौदह में क्या रहेगा इतर भेद का भी अभाव आ जाए यानी क्योंकि ये जला दी? वाले हैं क्या? नजाल, तेज, वायु, आकाश, काल, आत्मा, इनमें कोई कोई भी भी भी नहीं नहीं है। गुण कोई भी गंद वाले नहीं है। इसे जलादि का भाव में में मिल गया और भी का भी इसलिए क्या कहते इतर रहेगा पृथ्वी में इतर भेद रहेगा पृथ्वी में इतर इतरभेद क्या भाव? खुद में उन सभी चौदह में आ जाएगा हमारा भेद का है? आप सब में, और हमारा भेद के भाव कहा रहेगा मुझ में ही रहेगा। हमारा भेद का है? सभी में जैसे आपका है? सब में आपके भेद का भाव कहां रहेगा आप में खुद में रहेगा भाव मिलेगा यथा जलमित्र दृष्टान क्या दे रहे ये था जलादी व्यक्ति बन गया अनुभव व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको ये दृष्टांत हो गया नंबर छह उपनय वाक्य आएगा ना अभी उपन चेयन तथा मैंने कौन पृथ्वी ना तथा न तथा इतर इतरभेदा भाव वाली नहीं है इतर भाव भेदभाव न अर्थात इतर भेद के अभाव का भाव इतर भेद के अभाव क्या है इतर में आ गया इतर भेद के अभाव का भाव कहा जाएगा? इतर भेद में तो पृथ्वी में आ गया इसे पृथ्वी कैसी है इतर भेद के अभाव का अभाव वाली है अर्थात इतर भेद वाली है वापस आ लौट गया पृथ्वी इतर विन्ना में आ गया इतर भेद वाली है इतर भेद के अभाव नहीं है मतलब क्या? इतर भेद के अभाव का अभाव है अर्थात इतरभेद है पृथ्वी इधर भिन्न आय बन गया तस्मात न तथा अंतिम बात तस्मात इसलिए न तथा अर्थात पृथ्वी इधर वेदा भाव वाली नहीं है अब व्यतिरक व्यक्ति का पंचाव वैसे बोला जाता है व्यति व्यक्ति में पंचाव वैसे बोला जाता है अन्य व्यक्ति का अपने पंचाव देखा प्रवतो वो तथा तथा तथा ऐसे बोला जाएगा में और ये बोल न रहेगा रहेगी उपनिगम में निगमन में न रहेगा अधिक ये जो आपका वितरण व्याप्ति में पंचाव का अधिन यदि इसके अनु बनाना चाहे तो क्या कहना पड़ेगा ये यंधवत्व यंधवत्व तत्र इतर भेदवत्व जहां जहां गंधवत्व है वहां वहां इतर भेद है दृष्टांत क्या दोगे? इतर भेद कहां रहेगी पृथ्वी में लेकिन दृष्टांत पृथ्वी नहीं बोल सकती क्योंकि पक्ष पृथ्वी है इसलिए पक्ष के अलावा कोई ऐसा जगह नहीं है पृथ्वी को छोड़ करके कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ गंधवत्व हो और इतरभेद भी हो अतिवे व्याप्ति के लिए आपको दृष्टांत नहीं मिलेगा इन नवी नए आयकलों का कहना है एक देशों दृष्टान एक देश में दृष्टांत हो सकता है आपने किसी चीज का एक हिस्सा में एक चीज को देख लिया और उसको सर्वत्र में व्याप्ति कर सकते हैं संपूर्ण देश घट में आपने इतर भेद को ग्रहण कर लिया उसके आधार पर क्या है पूरी पृथ्वी में सिद्ध कर सकता एक देश सिद्धोपी वस्तु समग्र देश साधितुम शक्य थे दे। एक देश सिद्धोपी वस्तु समग्र देश साधितुम तो शक्ति दे। सिद्ध कर सकते हैं इस आधार पर घट को दृष्टान्त तो बना करके ऐसे स्थलों को कहते हैं अनु हो जाता लेकिन जब तक इस नवीनों के सिद्धांत में नहीं पहुंचे तब तक ये तो क्या हो जाएगा केवल रहेगा व्यतिरिक पक्ष पात एक देश सिद्धों समक्र देश साधय तुम शक्यत अच्छा न्याय बोधनी देखी है केवल व्यति लक्षण माह केवल व्यतिका लक्षण कथन करने जा रहे हैं निश्चित शून्य है व्यतिरेक व्याप्ति मत केवल व्यतिवे व्याप्ति शून्यता अन्वय व्याप्ति शून्यत्व निश्चित हो और व्यतिरेक व्याप्ति वाला हो ऐसे लिंग ऐसा हेतु का नाम केवल व्यतिरिक अदर देखो एक हिस्सा भी नहीं छोड़ सकते सकल पृथ्वी को पक्ष कर न्याय नहीं लगेगा तो तो नवीन एक बना लिया ना लेकिन वो यहां पर नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि पृथ्वीन सकल पृथ्वी को जब पक्ष बनाएंगे एक देश बचगा कहाँ वो एक देश की पक्ष को में घुस गया सब अंदर आ गया प्रतितावचन का अनुसार घट अलग नहीं रहेगा क्या घट में ग्रहण कर लो और फिर समग्र पृथ्वी में लगाओ कि नहीं कर सकते हो क्योंकि पक्ष पृथ्वी इतर जलाद्यष्टवेद साध्यम पृथ्वी से इतर जलादि अष्ट जो द्रव्य है उनका भेद को आप साध्य बना लेना और द्वंदवत्व हेतु गंधवत्व हेतु अत्र यद गंधवत तद इतर भेदवत दृष्टानताभा गंधवत्व तथा तत्र तथा इतर भेदवत्व ऐसा व्यक्ति नहीं बना सकते हो क्योंकि इस व्यक्ति को बोल भी लोगे किंतु दिखाओगे कहा ग्रहण कहाँ करोगे व्यक्ति को वो अनुवय दृष्टान्त नहीं कि जिसे भी दृष्टांत में दिखाना चाहोगे वो रहेगा पृथ्वी क्यों जो गंद वाले होंगे उसे पृथ्वी होगा आप घट में दिखाना चाहोगे तो घट में क्या है पृथ्वी है वो हो गया पक्ष में सब पक्ष नहीं हो सकता कि पक्ष कोटि में समग्र पृथ्वी जब आपने ले लिया तो उसमें सारे चीज जब आ गए ऐसा कोई दृष्टान्त स्थल नहीं मिलेगा जो गंधवाला हो अन्वय दृष्टानताभा गंध व्यापक इतर भेद अधिकरण रूप अन्वय व्याप्ति ग्रह अहम भव गंध का सामना अधिकरण्य जो इधर भेद में गंध का व्यापक कौन है गंध है हेतु इसलिए व्याप्त उसका व्यापक कौन हो गया साध्य माने इतर भेद वो जो इतर भेद है उसका जो सामना अधिकरण्य था रूपी सामना अधिकरण क्या करना पड़ेगा पहले का लेना पड़ेगा ना एक अधिकरण में दोनों को दिखाओ तब में दोनों में समान अधिकरण आएगी समानम अधिकरणम यो हो तु तो समाधिकरण कौ एक अन्य सामना अधिकरणित मरंती दो वस्तु एक अधिकरण में रहे इन दोनों का नाम क्या हो गया समान अधिकरण और एक दूसरे के ऊपर जब बैठेंगे तो सामना अधिकरण संबंध से बैठेंगे लेकिन एक अगण दिखाऊ कहा दिखाओगे घटाओगे और ये कर्ण जब दिखा नहीं सकते हैं तो सामान्य भी आप घटा नहीं सकते हो इसलिए कहते हैं व्यापक का व्यापक भेद उसकी अधिकता के अनुभव व्याप्ति आप कहीं नहीं घटा पाओगे ऐसा व्याप्तियों ग्रहण करना असंभव है किन्तु किंतु आप व्यतिर व्याप्ति ग्रहण कर सकते हो तो यृत पृथ्वीदा भाव जहां जहा पर पृथ्वी से जो इतर जलादि का भेद का अभाव कहा मिलेगा जलादियों में ही -तर गंदा गंधा वहां पर क्या रहेगा गंध का अभाव मिलेगा यथा जलादि कमित व्यतिरिक्त दृष्टान थे से व्यतिरिक्त दृष्टान बना सकते तो हैं। ठीक तो है हमेशा ये ज, ये हो जाता है व्यापक वितरक में उल्टा हो जाता है है ना ये धुमा बोलेंगे और वन्य भाव तुमा बोलेंगे बोल सकते तो इसलिए मैं किंतु यहाँ पर भाव यथा इस प्रकार से था जलाक दृष्टान बना लिया है। जलादो भाव रूप साध्या भाव व्यापकता भावे है। आधार में हम क्या करेंगे को देखेंगे और वह साध्याभाव की व्यापकता गंदाभाव में ग्रहण हो जाएगा तो लक्षण क्या किया था कल साध्यापकी प्रति व्याप्तम साध्या भाव के व्यापकी भूत भाव का जो प्रतियोगी हो गए तो गंगम कहेंगे केवल वितर की हेतु मनुष्य निधाए इतनी सारी बातों को मन में रख करके मूल में लिख दिया गया यदि इतरे व्योह न बीतते न तद यथा जलमिति यथा जलमिति ग्रंथे मूलकारो व्यतिरक व्याप्ति में प्रदर्शित इतरे वाक्य के माध्यम से ग्रंथ ने व्यतिरेक व्याप्ति को ही दर्शाया है एवं प्रकार व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह अनंत्रम इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहण करने के बाद क्या होता है परामर्श होना पड़ेगा ना हम क्या कहते हैं? पंचावय में उपनय पंचावय वाक्यों में परामर्श क्या नाम है उपनय। और अनुमिति का नाम निगम प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगम प्रतिज्ञा वाक्य तो आप जानते हैं साध विशिष्ट पक्ष और हेतु तो वाक्य मैंने इसमें हेतु का दर्शन हुआ और उदाहरण वाक्य में अन्वेय व्याप्ति हो चाहे व्यतिक व्याप्ति हो जो भी होगा उसको सदृष्टान सहित तो व्याख्यान करना होता है और उपने वाक्य में परामर्श को दर्शाया जाता है अन्य वाक्य में वापस अनुमिति को दिखाया जाता है इसे कह रहे बता रहे हित्रेदा भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी व्यतिरेक परामर्श आगे व्यरक क्या है परामर्श पहला आपने जो पढ़ा था वन्नी व्यापी धूमवा वो अनवय परामर्श हुआ को लेकर आपने वो परामर्श बनाया जो कैसे बना रहे हैं आप व्यतिरक व्याप्ति के आधार पर बना रहे हो इसे इस परामर्श का नाम व्यतिरेक परामर्श होगा इस परामर्श का नाम व्यतिरेक परामर्श व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह के अंदर जो परामर्श हुआ उसका नाम है व्यरक परामर्श क्या है वो जिस वर्तमान समय घटा के दिखा रहे इतर भेदा भाव व्यापकी कौन है गंधवत्ता भाव कौन है गंध गंधवाली कौन है पृथ्वी ऐसे बोलने का नाम ही व्यतिरिक परामर्श है इतर वेदा भाव का व्यापकी भूत भाव गंधा भाव उस गंधा भाव का प्रति गंध तद्वती कौन है से बोला इधर वेदा भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व आना चाहिए पृथ्वी में एक पृथ्वी है ये बोलने का नाम उपनय वाक्य कहो या इसको व्यतिरिक परामर्श कहो की बात इत्या व्यतिरेक परामर्शात् व्यतिरिक अनुमति बनाओ व्यरिक अनुमति कैसे होगी याद आ रही है शुरू में आपको न्याय अनुमान खंड जब शुरू हुआ था गादाधरी और जगदीश मत को लेकर के दिखाया था ना कार्य का अनुभाव परामर्श और अनुमिति के बीच में कार्य का बताए थे वहां पर कहा था पर्वतत्ता कार्यात्म संबंध आवच्छन पर्वत संयोग प्रकार व्यादा तद विन्न धूमत्वाच्छन धूमिष प्रकारतनिष्ठ विशेषता अनुदित परामर्श है कारण यह वही दिखा रहे कारण भाव, वेत्रे परामर्श और वेत्रे में कारण भाव। कैसी होगी वो व्यतिमित कद पृथ्वी दिन्न पृथ्वीनिष्ठ उद्देश्यता निर्मित इतरवेदिन्न इतर वेद निष्ठ विधेयता का पृथ्वी इतरवेदी इत्यािका व्यरेकार जायते ये इनका तस्मात् का अर्थ तथा चयन तस्मात तथा तस्मात् यथाश्त मूलार्थस्तु आप जैसे मूल में शब्द है उन शब्दों का शब्दशा अर्थ करने जा रहे ये तो भावार बता दिए और आप एक, एक शब्द का बताने जा रहे यद जलम यद शब्द का क्या है जलम मूल में इतना है यद इतरे प्यो न भिद्य तंधवत ऐसा है ना मूल में कुछ को कटारे ये सबसे ज्यादा जलम इतरे प्यो न भिद्यते मे इतरे भेद का अभाव वाले हैं कौन जल न तद गंधवत अर्थात जलम इतर भेद अभाव व्यापक गंदा भावत जल कैसा है इतर भेद के अभाव का व्यापक गंदा भाव वाला है इतर भेद के अभाव क्या है व्यापक गंदा भाव व्यापक इतम प्रकारेण इस प्रकार से गंदा भाव निरूपिता व्याप्यता इतरे इतरभेदा भावे गृह गंदा भाव निरूपित जो व्याप्यता इधरभेदा भाव में ग्रहण हो गया यानी इस तरह से जो हमने लिखा ना गंदा भाव निरपिता व्याप्यता इधर भेदाभाव में जब गंदा भाव निरपिता गंदाभाव्याप्य व्यापक में लेंगे हमेशा पहले व्याप के बाद में व्यापक और व्यापक जब व्यापक को लेकर व्यापक में ले व्याप व्याप जाना चाहे तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा इसका कार्य देखो यहां पर गंदाभाव निरपिता व्याप्यता कहा ले जा रहे हैं इधर भेदा भाव में इसी को मूल में क्या लिखा न पृथ्वी न तथा यह पृथ्वी वैसी नहीं है कैसी नहीं है इतर बेदा व्यापक गंद तो। व्याप गंदा, गंदा भाव वाली नहीं है किंतु गंध वाली है वो तो है ना इतर बेदाभाव का व्यापक कौन गंदा भाव गंदा भाव वाली नहीं है अर्थात गंध वाली है किंतु तदभावती गंदा भाव भाव मान गंध गंधवाली है तस्मात्ति गंधा भाव अभाव गंधा भाव का भी अभाव अर्थात गंध गंधवादी होने के कारण तभाव अभाव रूप से गंध से परामर्शे जो है ना तस्त तस्मत से मैं तू तछत से क्या लेना है कहते भाव का अभाव अर्थात गंध से परामर्शेन गंध का बोध बाव अभाव भाव कहने से भाव ही अर्थ हो जाता है यहां पुस्तक के अभाव का अभाव है अर्थात क्या हुआ पुस्तक है ऐसे तो बोलने क्या जरूरत है सीधा कौन पुस्तक है लेकिन यहां तो आपको ऐसा ही लग रहा है लेकिन गंदा भावाभाव और गंध बहुत अंतर से अंतर है, उनके प्रतिविधा अवच्छेद हो जाएगा गंदा भाव का भाव, गंदा भाव का अभाव का प्रतिवी है गंदा भाव प्रतिविधावच क्या होगा गंदा भावत्व क्या गंद का अवच्छेद भी गंदा भाव भावत्व है नहीं? पकड़ में नहीं आया है यह विलक्षणता कहा आते ही क्यों ये सब करते नहीं है, एक तो बाकी है आगे ग्रंथ पढ़ेंगे तो सुनता है संकेत कर दे रहा हूं फर्क को देखिए घटा भावा भाव है इसको आपने कहा घट रूप है है ना ठीक लेकिन घटा भावा भाव का तो प्रतियोगी कौन है घटा घटाभाव इतना ही लेना पड़ेगा प्रतियोगिता क्या होगा घटा भाव तो उसका भाव को आपने घट के समान कर दिया इस घट का एक प्रतियोगी बनेगा क्या घटा भाव ए? जो घटावाण घटाभाव अर्थात क्या घट का प्रतियोगी घटाभाव कहना पड़ेगा ना कहोगे घट का प्रतियोगी भी घटाभाव होगा में नहीं, कहा जाए ये तो आपको रहने वाला अधिकण से क्या लिंग देगी यहाँ अधिकंड की बात हो रही क्या हमने कहा पूछा घट में रहता कि नहीं रहता है रहते हैं तो बात ही नहीं होती भाव यशमिन भाव की बात नहीं हुई तो फिर तो यहाँ के झमेला फंस जाता है इसलिए आपको भिन्न मानना पड़ जाता है घटावा भाव घटा तो कहोते भी घटा भाव भाव घटा तो ही नहीं है तो प्रतियोगी भेद घट का प्रत्येक में कोई नहीं कहे घटा भाव है और घट का प्रत्येक घटाभाव उसका प्रत्येक घटाभाव करके कोई व्यवहार नहीं कर सकता इसे भिन्न मानना पड़ता शुरू में कहेंगे घटाभाव घटाभाव का भाव क्या है घट है अभाव अधिकरण का अभाव भिन्नो अभिन्नो वा विचार होता है अभाव अधिकरण का भाव मान लीजिए कई घटाभाव है घटाभाव कहां है भूतल में और उस घटाभाव में आ देगा पटाभाव पटाभाव को भूतल में नहीं देख रहे हैं आप पटाभाव को कहा देख रहे हैं घटाभाव में देख रहे हैं अब समस्या खड़ी होती है इस जगह पर इसका अधिकरण कौन है घटाभाव इसका अधिकरण भूतल घटा अभाव तो भूतल में स्वरूप संबंध से बात तो समझ में आती है क्योंकि इसका कुछ स्वरूप है भूतल का कोई स्वरूप होता है और उस स्वरूप संबंध से घटा भूतल में रह जाएगा इन अभाव जब तो दूसरे अभाव का अधिकरण हो जाए इसका तो क्या अभाव अधिकरण अभाव है अभाव है घटा भाव है अधिकरण जिसका ऐसा भाव हो गया घटा भाव।, भाव, भाव का में संबंध संबंध क्या होगा है का स्वरूप है क्या ये घटा को कोई स्वरूप ही नहीं है फिर तो पटाभाव अधिकरण में रहेगा कैसे रहेगा कहता है तू तो नहीं देख सकते है? संयुक्त विशेषणता विशेषणा के संकर्ष का अनुभव हो जाएगा घट संयुक्त है भूतन उसमें विशेषण है घटावा उसका विशेषण है पटावा संयुक्त विशेषणता के घटाभाव का अनुभव करते हो कि वा वा वा वा वा नहीं करते हो और उसमें उसका विशेषण है ना तो संयुक्त विशेषणता विश्लेषण क्यों नहीं पहुंच सकते हो पटाभाव जब अनुभव हो सकता है तो को समझ मानना पड़ेगा सब मुक्ता पढो अब धीरे धीरे समझाएंगे एक बार में सीधा ये पचने वाले नहीं है सब बातें दिमाग को खोलना है ना एक साथ खोल दोगे तो क्या होएगा धीरे धीरे खोलना है पड़ता है पागल हो सकता है एक साथ खोलने की चेष्टा करेंगे कहते तो हैं हम लोगों के दिमाग में सेल्स छोटे -छोटे -छोटे, -छोटे, छोटे छोटे छोटे एक एक सेल्स में कई करोड़ शब्द का ज्ञान हो सकता है स्मृति स्पर्श ज्ञान सब के एक पॉकेट बना हुआ है तो कितने हैं पता है, है? बारह लाख को बारह लाख से ही पांच सौ बार गुणा करो जैसे यू लिख देते हैं तो क्या होता है दो को दो से ही दो बार गुणा करनी है ना टू इंटू टू फोर हो गया ये लिखते तो क्या हो गया तो आठ हो जाता अब ये लिख दो ये लिख दो ऐसे ये लिख दो तो कितने बार गुणा करना पड़ेगा उसको 12 लाख ,00 को खुद से 500 बार गुणा करो जो संख्या होगा वो अनंत होगा उतनी सज उसके अंदर सबको खोलना आसान है एक प्रतिशत भी किसी का खुला नहीं है जीरो प्रतिशत खुला है का, सामाने लोगों का सामान्य लोगों का अब आप लोगों का हो सकता है जीरो पॉइंट एट परसेंट लोगों का 0.5 परसेंट होगा थोड़ा ज्यादा होगा कभी तो पढ़ा पा रहे <laughs> जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है अप्रोक्षारुभूत संपन्न वो 100 परसेंट होगा उसका खुला वो ईश्वर ईश्वर का ही शब्द प्रतिशत खुला होगा देवताओं का भी नहीं सर्वदश सार में पढ़ेंगे हमने लिखा है दिखाया है कलाओं के माध्यम से आधी कला एक कला दो कला पांच कला अधिक से अधिक मानव में जो महान सिद्ध पुरुष माना जाए छह कलाएं क्योर होती छह कला के बाद वो देवत्व को प्राप्त करना जो जीवन मुक्त होता है वो पंद्रह कलाओं से संपन्न होता है विधेय मुग्ध प्रमुख ज्ञानी सोलह कला वो सोलह कला वाले में ये है पूरा खुला हुआ एक इंद्र से हम लोग एकादशीन्द्री वाले हैं ना तो कुछ तो फर्क संसार में एक इंद्रिय वाले जीव भी हैं, दो इंद्रिय वाले जीव हैं, तीन इंद्रियो वाले जीव हैं, और आप हैं ग्यारह इंद्रियों वाले जीव हैं, है, है ना आपका ग्यारह इंद्रिया सब ठीक है सलाम एक में थोड़ा वो बहुत तो फर्क होता है चश्मा पहन लेते बता है।, है तो ग्यारह इंद्रिय पूरे तो ग्यारह इंद्रियों वाला होने का मतलब आप तीन कला वाले हो गए जब सब दर्शनों को अच्छे से पचा रहे हैं इसका मतलब चार कला वाले हो गए जब तपस्या कोई रिद्धि सिद्धि मिल गई का मतलब है कि हाँ पांच कला वाले हो गए असिद्धियों से परे होकर समाधि लग गई तो छह कला वाले हो गए और वेदांत थोड़ा निरंतर अभ्यास करते करते धीरे धीरे वो संसार मिथ्यात्व जैसे जैसे अनुभव कर जाता है तो वैसे वैसे कलाएं बढ़ते बढ़ते बढ़तेषद तो में उसकी आनंदगा तक ब्रह्मा तक ले जाती ईश्वर तक ले जाता है बढ़ते जाता है तो कलाएं बढ़ती जाती है पंद्रह तक बढ़ता है। उसके बाद पूर्ण ब्रह्म हो जाता है सोलह कला तो एक झटके में नहीं होते सब तो धीरे धीरे धीरे भी धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ा तो बीच हम लोग बात बोल देते हैं ताकि थोड़ा बीज बो देते हैं अंकुर जब जाए धीरे धीरे खेती में बीज बोना पड़ता है तो अंकुर धीरे खिलता है इधर आपके अंतकरण खेती में अभी बात डाल दिया भाव अधिकरण का भाव वो कैसे होता है वो क्या होता है धीरे धीरे अंकुर खिलेगा जिस दिन अंतकरण तैयार हो गए तो मुक्तावरे पढ़ लो पढ़ोगे तो सब और थोड़ा और आगे पढ़ो ये धीरे धीरे जाने का बात वेदांत भी ऐसे ही भले कथा कर लो वेदांत बड़ा स्टेज डालकर सुना देते हैं आपको लगता है हम ब्रह्माष्टमी हो गया कहानी खत्म तो बोल दिया हो गया गुरु बोल दिया तो ब्रह्म में मैं ब्रह्म हूँ कहानी खत्म हो गया फिर पता चलेगा मैं भ्रम ये सब जो ये तो सुनने लगता है लेकिन जब अंदर जाएंगे तब पता चलता है गहराई में कहां तक है कितने पानी में कौन है जनता कर्ण शुद्ध की बर्बाद चल रही है आप जनता या नहीं ये कैसे आप निर्णय ले लोगे निर्णय ले सकते हैं तो कितना शुद्ध है ये कुछ अनुमान कर सकते हैं क्या तरीका है जानने का कि हमारा अंतकरण शुद्ध है या नहीं सात तारीख को चर्चा होगी <laughs> गुरु जी आएंगे <laughs> गुरु जी के सामने रखेंगे हमारे जाएंगे सात तारीख आ रहे यहाँ चलो रचेय तथाई तो की आगे का कल कल्पा लेखनी ओम पूर्ण मदर्णमद